करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी विद्यार्थी मित्र जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग किसी पर्टिकुलर एक ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी देते हैं हर एपिसोड में आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे करियर इन फाइनेंस के बारे में क्योंकि आप सभी जानते हैं आज अर्थव्यवस्था की बहुत ज़्यादा जो है प्रचलन है और पूरे भारत का एक अर्थव्यवस्था अपने आप में अलग पहचान बनाती है और इसीलिए आज के समय में भारत देश में भी करियर जो है फाइनेंस में बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे छोटे बड़े सेक्टर है इसमें जहां आप एक्सेल कर सकते हैं अच्छा कर सकते हैं तो आइए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं कैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं पूरी जानकारी इस विषय पर देने के लिए हमारे साथ शालिन पौदार है जो यूपी से बिलोंग करते हैं अकाउंट देख रहे हैं हम उनसे जानेंगे करियर इन फाइनेंस के बारे में तो आप सभी की तरफ से शालिन जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत और मेरा नाम बी के शारिन पोदार मैं बाई प्रोफेशन चार्ट अकाउंटेंट हूं मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करता हूं यूपी से दिल्ली एनसीआर और सीए प्रोफेशन एक बहुत ग्लोरियस प्रोफेशन है मैंने सीए का जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं मेरा सीए का करने कोई इरादा नहीं था बी कॉम करने के बाद मेरा बनता ये बनता यही था कि मैं अपना बिजनेस करूँगा फादर के साथ में बट एक चैलेंज मेरे सामने आया उसको मैंने एक्सेप्ट किया शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम आई मेरे हाथ में प्रॉब्लम भी इतनी थी कि बस मैं आपको ज़्यादा शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूँगा पहले मैंने स्टार्ट किया मैं अपने घर से बाहर निकला दिल्ली आया पढ़ने के लिए क्योंकि मैं छोटी से सिटी खुर्जा से बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट बड़े वहाँ से निकला दिल्ली आया पढ़ाई की समय में नहीं क्योंकि वो पढ़ाई बहुत एडवांस लेवल की थी तो फिर मैंने तीन चार महीने वहाँ पर रखा स्ट्रगल किया थोड़ा सा तो मुझे लगा कि ये प्रोफेशन मेरे बस मेरे बस का नहीं है मैं वापस लौट गया मेरे माता पिता ने मुझे बहुत समझाया कि तुम समय दो ट्राई करो थोड़ा सा रुको पर मैंने उसको नहीं समय दिया और फिर मैं वापस लौट गया पर तीन चार महीने बाद अचानक से मेरे मन में खुद एक अलग सी जगी कि नहीं भाई तुम्हें करना है तो जब फिर अलग जगी तो माता पिता ने कहा भाई हम तो खुद चाहते हैं आप करो बाकी आपका मन है फिर मैं वापस फिर गया पढ़ाई करने के लिए फिर वापस पढ़ाई करने गया फिर से वही स्ट्रगल हुए पर इस बार जड़ निश्चय था ये करना है कुछ तो फिर बस एक एक करके सीढ़ी चढ़ते गए और आखिर आखिरी मुकाम पर पहुँच गए हमने सीए बन गए तो मैं बस हमने भाइयों से जो भी भाई बहन जो भी सीए कर रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि कभी हिम्मत ना हारे होप ना हारे ये सब ये एक प्रोफेशन ऐसा है जो समय लेता है इसमें एंट्रेंस तो बहुत इजी है पर क्लियर करने का रिजल्ट आप सभी लोग जानते हैं कि एक आधा परसेंट कभी कभी चौथाई परसेंट दो परसेंट ये रिज़ल्ट रहता है तो कभी भी हिम्मत न हारें और अपना प्रयास करते रहें सफलता की सफलता की सीढ़ियाँ हमेशा ज़रूर चढ़ेंगे पर मैं आप लोगों को यही एक सलाह दूंगा ईश्वर को याद करके आपको पढ़ाई करें और उनकी याद में रह कर पढ़ाई करें ये सब ये सब्जेक्ट आपके आसान बहुत आसान हो जाएगा शालीन जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और ख़ास हमारे विद्यार्थी मित्रों को के करना बड़ा मुश्किल होता है बहुत कम रिज़ल्ट इसमें आता है लेकिन प्रयास करते रहने से चीज़ें जो है आसान हो जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो हम सभी को हिम्मत करके हर चीज़ को बाकायदा सही ढंग से हमें एकाग्रचित होकर ईश्वर को याद करके इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं हो सकता है कि कुछ समय आपका विलंब हो सकता है लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी तो आइए आगे बढ़ते हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं करियर इन फाइनेंस के बारे में तो करियर इन फाइनेंस ये सेक्टर है क्या इसके बारे में कुछ बातें ज़रूर बताइए शाल जी देखिए फाइनेंस एक बहुत वाइटल कैरियर बहुत विशाल क्षेत्र है आजकल इंडिया में ही बल्कि भारत भी बहुत कंपनियां इंडिया में आ रही हैं अपने मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया इसमें पूरा करने के लिए बहुत सी कंपनियाँ भारत आ रही हैं यहाँ फाइनेंस यहाँ पर बैंकिंग में इंश्योरेंस में रिटेल मैन्युफैक्चरिंग और बी पी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे फाइनेंस बिना ये कोई भी डिपार्टमेंट बिना फाइनेंस के नहीं चलता और जहाँ फाइनेंस की बात आती है वहाँ सीए ए ही सरोपर ही होता है बिना सीए के फाइनेंस डिपार्टमेंट चल ही नहीं सकता तो अपने देश में अभी बहुत सारे सीए की डिमांड है बहुत सारे सीए लगे हुए हैं बहुत ही डिमांड है सी प्रोफेशन ऐसा है आप इसको पास आउट करके इसमें अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं अपना ऑफिस खोल कर अपनी सेवा सकते हैं एक एक फ्री कंसल्टेंट के रूप में या एक कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे सेवा दे सकते हैं या आपने भारत सरकार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप एज ए राजस्व मंत्री या आपने कमिश्नर को भी डिपार्टमेंट में डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स जी एस किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करके अपने वहाँ पर सर्विस दे सकते हैं जिले में फ़ाइनेंस की जब बात आती है अर्थव्यवस्था की जब बात आती है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें पढ़ाई वगैरह हम करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें को हमें ध्यान रखना है किस तरह की पढ़ाई होती है थोड़ा सा सब्जेक्ट्स क्या होते हैं सब्जेक्ट में एक सी बहुत विशाल क्षेत्र है जैसे सी एस जो लोग करते हैं वो खाली आर ओ सी से रिलेटेड वर्क करते हैं खाली कंपनीज के कम्प्लाइंस जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं उनका खाली कॉस्टिंग पर ध्यान होता है पर जो सीए की पढ़ाई होती है इसमें इस सब चीज़ों का इंट्रग्रेशन होता है hmm. उसमें क्योंकि सी ए समझते हैं ओनली अकाउंटेंट दिस इज़ नॉट अ फील्ड ऑफ ऑनली अकाउंट ये खाली अकाउंट का फील्ड नहीं है जिसमें अकाउंट भी है इसमें टैक्स भी है जिसमें इनकम टैक्स जी एस टैक्स दोनों आते हैं इसमें कॉस्टिंग भी आते हैं ये इसमें फाइनेंस भी आता है और इसमें थोड़ा बहुत पार्ट आईटी का भी आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी होता है इसमें ऑडिट का तो मेन सब्जेक्ट होता ही है साथ में सारे कंपनी लोग जितने भी एल आई लोग होते हैं वो भी आते हैं तो ये बहुत वाइटल क्षेत्र है इसमें सभी क्षेत्रों की नॉलेज मिलती है इससे विद्यार्थी आगे जाकर जब वो सी बन जाते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ दे सकते हैं चाहे तो वो एक कंसल्टेंट बन सकते हैं चाहे एक्साइज सॉरी इंडायरेक्ट टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं जो कि अब जी आ गया है जी एस बन सकते हैं या अकाउंट डिपार्टमेंट में सेवा दे सकते हैं अकाउंट के क्षेत्र में या ऑडिट के क्षेत्र में सेवा दे सकते हैं अपनी या एक बैंकिंग सेक्टर में सेवा दे सकते हैं या इंश्योरेंस सेक्टर में सेवा देते हैं तो या एक कंपनी कंपनी से रिलेटेड जो क्षेत्र होता है आर ओ सी इसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ कंपनी कॉरपोरेट अफेयर्स उस क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकते हैं या कॉस्ट cost, कॉस्टिंग में अपनी सेवा दे सकते हैं तो इसमें बहुत वायरल क्षेत्र होता है इसमें चेत्र, विशाल क्षेत्र है इसका सेवाओं का जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताए इसमें अलग अलग विभाग है और हर फील्ड में इसकी ज़रूरत पड़ती है इसलिए अगर आप इसमें आते हैं अगर कोई लोग सी कंप्लीट नहीं करता तो भी क्या कर सकते हैं कुछ काम देखिए वैसे तो सी कंप्लीट ना करने का तो कोई कारण नहीं है एक बार आपने शुरू किया है तो समझ लीजिए आपको कम्प्लीट करना ही है थोड़ा देर सवेर थोड़ा वेला मुझे है बस देखिए सी का मतलब ये होता है कम अगेन आपको विषय से आना है करना ही करना है इसको अब आपको एक डर निश्चय बनाना है कि मैं इसमें आ गया हूँ तो मुझे कम्प्लीट करना ही करना है फिर भी देखिए कुछ केस ऐसे होते हैं कोई बाई चांस नहीं कर पाता है कुछ सम्... कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो लोग नहीं कर पाते थोड़ा लंबा टाइम हो गया भाई वो लोग नहीं कर पा रहे हैं या फाम... फाम फैमिली का वर्णन आ गया तो उनको अपना परिवार भी देखना है तो उस क्षेत्र में ऐसा है कि आपने पढ़ाई तो की ही है आपको नॉलेज है ही तो आप उस क्षेत्र में एक इनकम्प्लीट एज ए पर्सन मतलब आपको नॉलेज तो हो ही गई नॉलेज होने के बाद आप एज किसी भी कंडस्ट्री में अपनी थोड़े सा एजुकेशन के बेस पर थोड़ी सी ये बा सकते हैं शुरुआत में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उसमें क्योंकि एज ए सी बनने के बाद तो आपके लिए बहुत वाइटल क्षेत्र है पर आप आपके पास डिग्री नहीं है अभी तो डिग्री ना होने की वजह से आपको थोड़ा सा स्टोर में स्ट्रगल करना पड़ेगा पर आप थोड़ा सा आपको समय देना होगा उसमें शुरुआत में आपको थोड़ा सा होता टर्म्स कम मिले मतलब थोड़ा कम पैसा मिले बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा फील्ड में तो उसमें आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा अच्छा पैसा मिलेगा तो हो सकता है आपको कभी बड़ी कंपनी से भी आपको ऑफर मिलने लगे या एक आप अपने सेल्फ प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं बाद में जाके मतलब अपने अकाउंट की सेवा दे सकते हैं या इंटरनोडेट डिपार्टमेंट में सेवा दे सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में जहाँ पर आपको नॉलेज हो इकम टैक्स में सेवा दे सकते हैं क्योंकि ये फील्ड कुछ ऐसे हैं जहाँ पर डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है खास जैसे आपको अकाउंटेंट का आपको काम मिल जाए आप एक अच्छे अकाउंटेंट ग्रुप में फेमस हो सकते हैं तो वहाँ पर किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी है आपको एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है आपको नॉलेज होनी जरूरी है तो अगर आपको नॉलेज होती है तो आप उस डिपार्टमेंट में सेवा दे सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किसी भी तरह से हम लोग धीरे धीरे सही कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ छूट जाता है तो भी घबराने की बात नहीं इसमें प्रैक्टिस करते करते आप जो है कंपनी में एज एस एसिस्टेंट के रूप में आप काम दे सकते हैं और बहुत सारा ऐसा बिजनेस सेक्टर है जहाँ पर आपको एज एस असिस्टेंट बहुत अच्छा भी आप कमा सकते हैं आपके ऊपर है कि आप कितना काम कर पाते हैं तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप कमाएंगे भी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शालिन जी से बहुत अच्छी बातें हो रही हैं अकाउंट के बारे में फाइनेंस के बारे में बातें हो रही है करियर इन फाइनेंस में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और भी बहुत सारी बातें हम लोग जानेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेडमत नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो ये मत कहो खुदा से,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 मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा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 मेरी मुश्किलें बड़ी ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा चंदा रे चंदा रे धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूं हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बात कर रहे हैं हम लोग करियर इन फाइनेंस के बारे में और जैसे कि आप काफी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा की हमारे स्टूडेंट जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इस क्षेत्र में करियर में जैसे कि अकाउंट में या किसी और चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं कैसे वो आगे बढ़े कि विद्यार्थी के अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति बच्चा अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर ज़्यादा रुचि रखता है खिलौने को तोड़ना मरोड़ना करता है तो ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि वो ऑटोमोबाइल में जाएँ इसमें हम लोग क्या ट्रिक करें कि ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं कोई विद्यार्थी सी करना चाहता है तो उसके अंदर अकाउंट की थोड़ी समझ होनी चाहिए मैथमेटिक्स की समझ होनी चाहिए उसके अंदर थोड़ी सी युद्ध तक तो कि है किसी भी फील्ड से इंटर के बाद अगर आपने साइंस सेट से भी किया है तो भी आप सीए के क्षेत्र में आ सकते हैं और ऐसे भी बहुत से एग्जाम उदाहरण हैं कि सीए साइंस करने के बाद जो लोग सीए में आते हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नंबर गेन किए हैं बहुत अच्छे अच्छे रैंक होल्डर हुए हैं ये जरूरी नहीं है कि आप किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हों या अकाउंट की फील्ड में स्पेशलिस्ट हों तभी आप सी बने ऐसा तो किसी भी फील्ड में आपने इंटरमीडिएट किया हो उसके बाद आप सी ए ज्वाइन कर सकते हैं पर फिर भी अगर आपकी अध्ययन में रुचि है अध्ययन में रुचि होना आपके बहुत ज़रूरी है इसमें क्योंकि सी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको लगे रहना पड़ता है आप मतलब इसको एक आ, उस तरह से नहीं ले सकते कि भाई ठीक है हम कर लेंगे आपको डेली का काम डेली करना है आप एक चरण पास कर लेंगे सपोज़ सी कर लेते हैं उसके बाद आपको ऑफिस ज्वाइन करना होता है तो आपको ऑफिस जाना है ठीक है वहाँ पर ऑफ़िस का सारा काम करना है क्लाइंट के प्लेस में जाना पड़ता है वहाँ पे जाके काम करना होता है आपको फिर आपको आठ नौ बजे आप ऑफिस से आते हैं उसके बीच में आपको अपनी क्लास भी करनी होती है या जो क्लास नहीं कर रहे हैं उनको सेल्फ स्टडी करनी होती है या फिर आपको आपको उसको रिविज़न भी करना होता है क्योंकि आपको डेली का काम डेली करना है इसको आपको काम को आप टाल नहीं सकते कि मैं आज का काम या आज की पढ़ाई कल कर लूँगा नहीं आपको आज की पढ़ाई भी आज की करनी है और आपने आज की पढ़ाई कल की कल की पढ़ाई अगर आप फिर रह गई फिर आपको पर्सों करनी है तो आपकी पढ़ाई इकट्ठी हो जाती है वो बर्डन बन जाता है तो आपको इसके रोज ही पढ़ाई रोज़ करनी है बल्कि जो अगले दिन पहले दिन जो पढ़ा है उसको अगले दिन आपको रिवाइज़ करना है शुरू आ गया फिर अगले दिन शुरू करना है तो सी ए का कोर्स कहते हैं कि सी ए का कोर्स बहुत टफ़ कोर्स होता है मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिवोशन देना होता है आपको सबको त्यागना पड़ता है जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ जब मैं सी की पढ़ाई कर रहा था तो मेरे कुछ दोस्तों की शादी हुई इस टाइम पर जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैं घर में होने के बाद भी मैंने उन लोगों से मना करवा दिया था मेरे अपने माता पिता से कह दिया था उन्होंने उनको उन्हों बताया था उनको मैंने पहले बोल दिया था कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ मेरी पढ़ाई को छोड़कर कर अपनी बुक्स को छोड़कर तो मैं बिल्कुल उनसे तो मना कर दिया था कि मैं हुई नहीं यहाँ पर उनकी शादी हुई मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ पर वो बात अलग कि आज मैं इतना कुछ इन्जॉय करता हूँ सब कुछ इन्जॉय करता हूँ आज मैं उस समय का थोड़ा सा त्याग मेरे लिए आज के लिए वरदान बन गया अगर मैं उस समय त्याग नहीं करता तो आज मेरे लिए वरदान न होता आज शायद मैं कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है अभी तो बस ये विद्यार्थी कहूँगी इसमें लगे रहें और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि, कि किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो तभी आएँ बट थोड़ी सी अध्ययन की रुचि होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको लगातार पढ़ना है बिना पढ़ाई के इसमें काम नहीं हो सकता है पढ़ाई के साथ साथ लग तो खैर होता ही है मेन पढ़ाई है क्योंकि भगवान में कहते हैं कि भाई कर्म से अनुसार ही फल मिलता है तो जितना आप कर्म करेंगे जैसे आप पढ़ाई करेंगे उस हाब से आपको फल मिलेगा आपको इसमें लगे रहना है पढ़ाई करते रहना है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं अकाउंट में फाइनेंस में आना चाहते हैं तो ज़रूर आपका एक रुचि तो होना चाहिए कैलकुलेशन में इसके साथ में अध्ययन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक्स आपको रेफ़र करने पड़ते हैं पढ़ने पड़ते हैं तो इसीलिए आपका एक रुचि ये भी हो कि बुक्स पढ़ने में रीडिंग में आपकी रुचि भी हो और हॉबी भी हो या फिर आपकी आदत बनानी पड़ेगी या आदत हो इस तरह का तो तब ये चीज़ें जो है पॉसिबल है आसानी हो सकता है फिर भी कहता है कि अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है चाहे आपके पास कोई स्किल ना हो कोई आदत आपको इस टाइप करना ही भी हो लेकिन आपकी रुचि है तो रुचि सब कुछ सिखा देती है इसीलिए कहा जाता है जहाँ इंटरेस्ट होता है वो सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं तो मैं चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपकी रुचि के अनुसार ही उसको आप चुनें और उसके अंदर पूरी तरह से जैसे डिवोशन की बात शालिन जी ने बताया डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है जहाँ डिवोशन है जहाँ समर्पण भाव है वो चीज़ें आपको आज नहीं तो कल हासिल हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखे अपनी पढ़ाई में आगे अग्रसर होना है तो भाई ये बहुत ही अच्छी बातें हो रही तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस सेशन में जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि कुछ कमाने का कितना कमा सकते हैं कितना अच्छा हम लोग कुछ बिल्डअप कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए देखिए जहाँ तक सी ए कमाई की बात है तो सी ए कमाई का कोई लिमिट नहीं है मिश्री का शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है शुरू में थोड़ा सा अगर आप अपनी प्रैक्टिस ले बैठे हैं तो आपको चार पाँच साल आपको दें पर एक बार जब वो क्लाइंट जुड़ जाते हैं तो फिर वो बहुत लंबा टाइम तक मतलब आगे जा फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है आफ़्टर फ़ाइव टू सिक्स ईयर आफ्टर क्वालीफाइंग फाइव टू सिक्स ईयर मतलब इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है शुरू में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ये बात अगर आप शुरू से ही अपने जॉब में जा रहे हैं फिर तो आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है अच्छी इंडस्ट्री में अगर आप ज्वाइन कर जाती हैं तो अच्छा पैकेज मिल जाता है फिर आप सफलता के धीरे चढ़ते रहते हैं तो इसमें फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है इनकम का कोई लिमिट नहीं है कितना ही इनकम कर सकते हैं थोड़ा सा डिपेंड करता है अपनी एबिलिटी क्वालिटीज़ पर भी अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ अच्छी हैं आप चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं अच्छी तरह समझा सकते हैं कंपनी को अपने बारे में ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं अपने आप अच्छा प्रजेंट कर सकते हैं क्योंकि सी ए में सी लोगों के बारे में कैसे ये कहा जाता है कि उनको नॉलेज तो बहुत होती है प्रजेंटेशन स्किल नहीं होती है तो अगर प्रजेंटेशन स्किल अब अपनी हम डेवलप कर लें तो हम आपको बहुत अच्छे प्रजेंट कर सकें तो फिर तो हमारी लिमिट का कमाई का कोई लिमिट नहीं है क्योंकि अगर आपको तो मिलता प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है तो समय रहते आ जाएगी तो शुरू में थोड़ा सा उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा समय रहते वो भी आ जाएगी और हम शुरू से प्रेजेंटेशन स्किल हमारी अच्छी होगी तो और साथ में वोकेशन तो हमें है ही है उससे मतलब तो हम सी बनते ही नहीं है तो समझ लिए शुरू में शुरू से ही कमाई का वो नहीं है और फिर आगे जाके पाँच साल दस साल बाद जब आप कंपनी के सी बनते हैं या किसी कंपनी के फाइनेस हेड बनते हैं तो आपको तो फिर तो कमाई का हैड वही नहीं था ये सीधा आप फिर हमारी जुड़े हुए होते हैं और इसी तरह से अपने प्रोफेशन अपने ही मतलब सेल्फ प्रैक्टिस की फील्ड में है शुरू में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जब आप नई नई प्रैक्टिस लेके बैठे हैं थो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हैं थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आती हैं क्योंकि कुछ काम गलत भी होते हैं कुछ कहीं आपके कुछ काम से क्लाइंट को नुकसान भी होता क्योंकि मेरे हाथ भी सेम हो चुका है तो मुझे इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपको थोड़ा सा थोड़ा सा आपको जो है होना पड़ेगा थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा उसके बाद जाकर चीज़ें अपने आपसे बहुत सॉल्व होती जाएँगी अपने आपसे सिम्पल होती जाएंगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कतें हर जगह पे होती हैं तो सी ए में भी होता है करियर इन अकाउंटेबिलिटी में ये चीज़ें दिक्कत करती हैं जो आपके कस्टमर हैं जो आपके क्लाइंट है वो अगर सेटिस्फाई होने शुरू हो जाते हैं तो धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ जाती हैं और फिर आप सफलता के सी को छू लेते हैं तो चलिए आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें एक्सेल करें ऐसी शुभकामना करते हैं और शालिनी जी हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छी बातें करियर इन फाइनेंस सी के बारे में बताया और मैं चाहूँगा कि आप ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हैं यूपी से बिलोंग करते हैं हमारे सभी श्रोताओं को थोड़ा सा वहाँ का टूरिज़्म क्या है उसके बारे में कुछ बातें बताइए देखिए ग्रेटर नोएडा दिल्ली इंड से एक छोटा सिटी है मतलब तो काफ़ी डेवलप हो गया है और वहाँ पर घूमने के लिए तो खेल वहाँ पर देखिए मॉल्स हैं और दिल्ली एंड जो तो चकाजोन या पंजाब में मतलब कैपिटल है दिल्ली तो उससे लगा हुआ ही ग्रेटर नोएडा है नोएडा हो गया या दिल्ली तो पंजाब में कैपिटल देश का तो वहाँ पर घूमने के लिए तो बहुत कुछ है दिल्ली में देखिए लोटस टेम्पल जाइए लाल किले रेड फोर्ट घूम लीजिए कुतुब तो मीनार घूम सकते हैं और वहाँ पर आ, ग्रेटर नोएडा में ऐसा कोई ऐतिहासिक तो कुछ नहीं है क्योंकि वो तो अभी नया डेवलप हुआ है जैसे दिल्ली से तो प्राइम डेवलप्ड है ग्रेटर नोएडा बिल्कुल तो अभी जस्ट डेवलप हुआ है तो उसमें ऐसा ऐतिहासिक तो कुछ नहीं है पर देखने लायक तो मॉल्स वगैरह हैं वहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है अच्छी अच्छी रोडें हैं तो चीज़ देखने लगे बाकी ग्रेटर नोएडा में ऐसा कोई ऐतिहासिक कुछ नहीं है देखने के लिए अलिन जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं कहूँगा कि हमारे विद्यार्थियों को जाते जाते एक मैसेज कोड करें जिससे वो मोटिवेशन ले और अपने जीवन को आगे सफल बनाए बस मैं अपने सभी भाई बहनों से यह कहना चाहूँगा एक बार आने से पहले थोड़ा सोचें चिंतन मनन जरूर करें बस ये, ये सोच कर कि एक बहुत ग्लोरियस प्रोफेशन है इसमें बहुत नाम होता है फेम होता है नेम होता है मनी होता है इस चीज़ को सोच के सी का किसी प्रोफेशन को ना चुने जिसमें आपकी रुचि हो उसको चुने आप अपने अंदर झांकें कि आपके अंदर किस रुचि है पढ़ाई ज़रूर करें पढ़ाई जरूर करें बनाए पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है और पढ़ाई कभी किसी की बेकार नहीं जाती कोई भी पढ़ाई पढ़े पर जो पढ़ें उसको अपने बंदा पहले रुचि सोचें कि आपकी किस किस क्षेत्र में रुचि है अकाउंट में है साइंस में है आईटी में है इंजीनियरिंग में है जिस भी फील्ड में आपकी रुचि है पर जहाँ भी जाएँ वहाँ मन से दिल से पढ़ें मन लगा पढ़ें और अपनी कभी क्विट ना करें हमेशा पढ़ाई हमेशा समय मांगती है कोई भी काम समय मांगता है इसलिए पढ़ाई जो भी करें मन से करें ध्यान लगा करें ईश्वर को याद रखे पढ़ाई करें और बस कभी भी क्विट ना करें सब कुछ थोड़ा समय जरूर लगेगा पर सब मीठा होता है। इस बात को भाईयों से यही कहना चाहूंगा शालीन जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी बहुत अच्छा लगा है बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया की किस तरह से हम लोग करियर अपना बना सकते हैं फाइनेंस सेक्टर में खास सी वगैरह जो भी बनना है उसके लिए क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए कितनी मेहनत करनी है वो सारी बातें आपने अच्छी तरह से बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों को ये बात तो क्लियर हो गया कि किस तरह से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो सब जगह आपके लिए बहुत सारे सफलता के द्वार खुले हैं लेकिन आपको बशर्त हार्डवर्क मस्ट माना जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ को ध्यान में रखिए हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करिए ईश्वर को अपने साथ रखिए और सफलता निश्चित पाए ऐसी शुभकामना करते हैं इसी के साथ मुझे और शालीन पोदार को दीजिए इजाज़त नमस्कार धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही करियर ऑप्शन कार्यक्रम में फिर मिलेंगे अगले शनिवार को तब तक आप बने रहिए रेडियो माधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो नस्करा आते रहो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 हम का बादल जो छाए